sebab सब का है कहना, रहना, जाओ गुरु जी के द्वार। एक, दो, तीन, हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि इस हफ्ते मैं हल्के-फुल्के बातें करूंगा मगर क्या बताएं साहब आपसे बातें करने का वक्त जब आया तो कुछ एक ऐसी समस्या सामने आ खड़ी हुई कि मेरा मन किया कि मैं आप सबके साथ अपनी वो समस्या साझा कर और देखिए समस्या साझा करने की वजह बहुत सीधी थी क्योंकि मैं एक ऐसे दौराहे पर पहुंच गया था जहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा था या यूँ कहूं कि आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखिए साहब ये समस्याएं तो हम सबके सामने आती हैं जिंदगी हम सबको कभी ना कभी किसी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर कि हमें चुनना होता है कि किस रास्ते पर जाए अब मगर मैं इसको ज़्यादा उलझाने के बजाय ऐसा कहूँगा कि मैं तो साहब गणित थोड़ा पढ़ा हुआ हूं और मैं अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर समस्याओं को गणित की तरह से गणित के सवालों की तरह हल करने की कोशिश करता हूं अब साहब वो गणित के सवालों की तरह हल करने की कोशिश ऐसे करते हैं कि देखिए गणित में एक सिद्धांत है समीकरणों को हल करने का सिद्धांत तो समीकरण को हल करने का सिद्धांत यह है कि जितने अनोन होने चाहिए मतलब जितने भी अनोन हो उतनी इक्वेश होनी चाहिए जैसे अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन होगी तो आप उस अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे दो अनोन्स हैं यानी एक्स और वाई दो हैं तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए और अगर पांच हैं तो पांच इक्वेशंस चाहिए तो साहब अब सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी को देखें तो साहब जिंदगी बड़े मुश्किल रास्ता खड़ा कर देती है क्योंकि यहाँ पर अन की संख्या यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो इतने अधिक होते हैं और इक्वेशंस उतनी होती नहीं या तो यूँ कहा जाए कि होती भी होंगी तो साहब हमारे जैसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए उतनी इक्वेशंस को ढूंढ पाना मुश्किल होता है होता है कुछ लोग जानते हैं जैसे अब कुछ बड़े बड़े महान विद्वान लोग जो हैं वो समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं क्योंकि उनको उतनी सारे अनोन्स के लिए उतनी सारी इक्वेशंस बनाना आसान होता है तो सब हमारा जो गणित है ना वो हमारी सहायता यहाँ पर करता है मगर हम आपको बताएं अब आप सोचेंगे कि मैं इतनी भूमिका बांध रहा हूँ समस्या क्या थी देखिए समस्या ये थी कि हमारे अब अच्छा चलिए मैं ये नहीं कहूँगा कौन मगर हमारे एक बहुत ही निकटवर्ती व्यक्ति बीमार हो गए अब साहब वो बीमार हो गए तो हमारा मतलब चूंकि वो अकेले रहते हैं तो हमने सोचा कि भाई हम जाएं उनके पास उनकी कुछ मदद करें सेवा शुषा करें मगर साहब वो अलग है कि नहीं साहब आप नहीं आएंगे अब यार हमने सोचा कि भाई अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसको तो ये वक्त है जब सहायता की आवश्यकता होती है और वो व्यक्ति सहायता लेने को तैयार नहीं हम सहायता देने को तैयार हैं तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर हम एक चौराहे पर आ गए कि भाई हम जाएँ या ना जाएँ तो किसी ने हमसे कहा कि भाई आप इसमें विचार क्या कर रहे हैं आप चले जाइए मगर अब इस इक्वेशन का एक दूसरा वेरिएबल सामने आया हमें लगा कि अगर हम जाएंगे तो हमारे वो जो निकटवर्ती सज्जन हैं वो क्या होता है उनको कि उन्हें एक मतलब जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेस रिलेटेड रिएक्शनस हो जाते हैं तो साहब अगर हम जाएंगे और उनको वो स्ट्रेस रिलेटेड रिएक्शन हो गए तो हमने सोचा यार हम तो कोड में खाज कर देंगे तो ये हम समस्या को बढ़ा देंगे अब ये हमारे लिए एक दूसरा वेरिएबल आ गया हमने अपने एक मित्र से सलाह मांगी उन मित्र ने हमको एक तीसरी बात कही उन्होंने कहा कि आपने एक फिल्म खुशबू देखी है हमने कहा साहब हमने देखी तो होगी मगर आप उसके किस पक्ष का जिक्र कर रहे हैं ये हम समझ नहीं पा रहे उन्होंने कहा उस खुशबू फिल्म में अंत में हमारे जो नायक महोदय हैं वो जा रहे हैं और नायिका और नायिका के साथ कोई और है वो वो नहीं जा रहा है वो रुका हुआ है वहीं पर तो ये सवाल उठता है कि नायक कहता है कि भाई आप हमारे साथ आखिर क्यों नहीं आ रही तो उसने जवाब दिया नायिका ने कि भाई आप बोले कि मैं तो आपके कहने से रुक जाता हूं भाई आपके कहने पर आ जाता हूं मैं आपकी बात मानता हूं और आप मेरी बात नहीं मान रहे ऐसा क्यों तो नायिका ने प्रश्न जवाब दिया कि आपने उस अधिकार से मुझसे नहीं कहा जिस अधिकार से मैं आपसे कहती हूं अब साहब ये एक एक नया पक्ष उन्होंने दिया कि मैं अपने मतलब उन सज्जन के पास जाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मगर अब मेरे मन में तो वो वेरिएबल है जो स्ट्रेस वाला है अब साहब एक यहाँ पर आपको और बात बताऊं मेरे एक मेरी दोस्त है छोटी बच्ची तो वो अक्सर हमारे घर पे आती है तो मतलब मुझसे पढ़ने के लिए आती है और जब वो जाती है ना तो वो हमारे ही बिल्डिंग में रहती है हमसे वो कहती है कि तुम चलो और हमें छोड़ के आओ हमारे घर तक ये दो तीन चार ब्लॉक दूर है उसका घर मतलब शायद तीन चार मिनट लगते हैं उसके यहाँ तक जाने में मगर वो जिस अधिकार से मुझसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मैं साहब कुछ भी कर रहा होता हूँ मैं उसके साथ जाता हूँ तो अब यहाँ पर वास्तव में यदि अधिकार से कोई कहे तो आपको आना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा तो शायद मुझे लगता है कि अब हमारे उन मित्र ने हमको जो पक्ष दिखाया वो ये था कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो साहब मैं अभी भी मैं उस दुविधा यानी जिसे कहते हैं ना हॉर्नस ऑफ डिलेमा मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मैं देखिए मैंने इससे निपटने के कुछ तरीके सोचे हैं मैं आपको बताऊंगा कि वो हैं क्या मगर मैं ये सोच रहा हूं कि आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं मैंने बहुत से मतलब इस बारे में कुछ थोड़ा अध्ययन भी किया कुछ लोगों से और भी बातें की तो जो जो मुद्दे मुझे जो मुझे सलाहें दी गई वो मैं आपके सामने लाऊँगा मगर मैं आपसे अंत तो यही निवेदन करूंगा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे उन मित्र का तो बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि आप जाइए हमारे एक और मित्र हैं जिन्होंने कहा कि नहीं आपको उस व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना चाहिए यदि वो अकेले निबटना चाहता है इससे तो उनको निबटने दीजिए उनको नाराज करके आप क्या पाएंगे साहब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गणितीय समस्या से मानवीय समस्या बन गई है या इसका अभी भी कोई गणितीय हल है क्योंकि साहब मैं गणित पढ़ा हूं गणित पढ़ाता हूं मुझे तो लगता है कि आप भी इस बारे में कुछ विचार तो अवश्य करना चाहेंगे देखिए मुझसे एक साहब ने तो कहा कि भाई साहब पहले आप सारे पक्षों के बारे में सोच लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं यानी कि आपका लक्ष्य क्या है तो देखिए हमारा जैसे इस समस्या में हमारा लक्ष्य यह है कि हम उनकी सेवा कर सकें तो फिर अब यहां पर मैंने जब सोचा कि सेवा कर सकें और सेवा का नतीजा क्या होना चाहिए सेवा का नतीजा यह होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए तो क्या इस ठीक होने के लिए हमारा वहां जाना आवश्यक है इस बारे में विचार करने की जरूरत है फिर दूसरी बात क्या है कि यहां पर अब अगर मैंने यह भी सोचा कि जाने के लाभ और हानिया यानी प्रॉस और कॉन्स क्या होंगे तो मैंने तो मैंने अपने हिसाब से प्रॉस और कॉन्स सोचे अब मगर एक हमारी पत्नी ने हमको सुझाव दिया उसने कहा कि आपने ये नहीं सोचा कि यदि तबियत और बिगड़ गई तब क्या होगा हमने कहा यार ये भी एक बात है हम क्या करेंगे इसमें तो उन्होंने कहा कि आप आज अगर चलने के बारे में सोचेंगे भी तो आ, तो भी आपको कुछ समय लगेगा वहां तक पहुंचने में अब ये एक बात है जो कि हाँ मैं समझ सकता हूं ये मुझे जैसे कहते हैं दुविधा को थोड़ा और गाढ़ा करने का यह एक नजरिया है फिर एक और पक्षी यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारा हमारा क्या मतलब हमारा हमारा बिलीफ क्या है मैं किस चीज में भरोसा करता हूं देखिए मैं हमेशा से भरोसा करता हूं कि भाई हर चीज में आपके आपको अपने आप अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपके फिल्म में आप ही को हीरो होना है अगर अपनी फिल्म में खुद हीरो होना है तो अगर मैं वहां जा रहा हूं तो मैं शायद उसकी फिल्म यानी जो दूसरे व्यक्ति की फिल्म है उसका जो लड़ाई है मैं उसमें अननेसेरीली अपनी टांग घुसा रहा हूं तो साहब पता नहीं ये उचित है कि नहीं है अच्छा फिर एक बात ये भी है कि इसका सबका परिणाम क्या होगा देखिए अगर जैसे मैंने अपने दोस्त के बारे में जिनके बारे में मैं बता रहा हूं उनके बारे में बताया तो उनका क्या है देखिए उनका पूरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट वगैरह देखा तो उसमें ऐसा कोई बीमारी बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं है तो इसका मतलब मामूली इन्फेक्शन है उनको तकलीफ उससे ज्यादा हुई अब तकलीफ ज्यादा हुई तो अब सवाल यह है कि अगर मैं चला गया और चले जाने से उनको परेशानी कोई दूसरी नई स्ट्रेस रिलेटेड इश्यू आ गया तो उसका परिणाम तो शायद और बुरा होगा <coughs> सॉरी मगर यहां पर एक एक मनोभाव हमारे दिल में आया कि यार जो आपका मन करे वो करना चाहिए यहां पर आपको बताऊं कि मैंने ये देखा कि जो मन करे वो करना तो चाहिए मगर जिस काम को करने में सवाल उठने लगे कि ऐसा करें या ना करें या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कोई आदमी कहता है भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जहां भी ऐसा कुछ होने लगे वहां पर हमारा जो आज तक का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको आ, जो अब जो हमारा एक्सपीरियंस है अनुभव है उसके नाते हमने देखा है कि उस काम को नहीं करना ही उचित होता है क्यों यह हमारी इंट्यूशन है इसका कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है मगर हमारी इंट्यूशन यह है कि जो कि एक्सपीरियंस जेनरेटेड है इसका कोई मतलब मैं आपको लॉजिक नहीं बता सकता हूं यह हमारी इंट्यूशन है कि भाई अब अगर किसी काम में किसी ने टोक दिया जैसे आपको हम बताएं छोटा सा उदाहरण है कि जब हम घर से निकल रहे होते हैं और अगर हमसे कोई आदमी कहता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं लिया हम आपको बताएँ हम निश्चित रुक के हेलमेट ले लेते हैं ऐसा नहीं कि हम बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हों मगर हम इसलिए हेलमेट ले लेते हैं क्योंकि हमें ये विश्वास है कि यार अगर हमने हेलमेट नहीं लिया और हम डेफिनेटली गिरेंगे ये अनुभव जनित बात है या इसका कोई लॉजिक नहीं है अच्छा उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि भाई उसके नतीजे देख लीजिए तो नतीजे देख लें फिर हमने जो इसका एक मतलब जैसे कहते हैं इसको विजुअलाइज किया जब भी कभी दुविधा में हम पढ़ते हैं जैसे अभी की दुविधा में पड़े हुए हैं हमें लगता है कि इसमें छोटे छोटे कदम तो बात ये मैं कह रहा था कि हम लोग अगर छोटे छोटे कदम लें जैसे कि मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं मैंने अपने उन मित्र के लिए जो अपने जिन सज्जन की बात मैं कर रहा था उनके लिए मैंने कहा कि भाई थोड़ी दवाई सजेस्ट कर दिया कुछ डॉक्टर से एडवाइस कर दिया वगैरह वगैरह ये सब तो शायद छोटे छोटे कदम लेकर के हम देख रहे हैं कि भाई ये रास्ता जिस पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं अच्छा उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि यार ये जो दुविधा होती है ना कि निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति या एक्चुअली निर्णय नहीं ले पाना बात गलत होगी ये निर्णय तो एक हमने ले लिया कि हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर रहे तो ये तो एक निर्णय अपने आप में है मगर इसको स्वीकार कर पाना कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ठीक है ये तो हम नहीं कुछ कर सकते तो शायद वो एक हमें संतोष देता है तो मैं तो यही समझता हूँ कि साहब गणितीय व्यवस्था के हिसाब से यदि इसको देखा जाए तो ये निर्णय नहीं ले पाना क्या होता है ये होता है लेट अस अज्यूम दैट वैल्यू ऑफ अनोन्स आर दिस दिस दिस दिस दिस यानी कि हम अनोन्स के कुछ भी वैल्यूज मान लेते हैं तो जैसे मान लीजिए हमको पांच अनोन है तो अगर पांच में से हमको दो ही इक्वेशन तो मिली है तो लेटस अज्यूम की तीन अनोन्स क्या तो अगर हम उसको मान लेते हैं और उसके बाद हम कुछ ही किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो उस डिसीजन को हमें स्वीकार करना ही होगा मैं अपने लिए तो मैंने ये एक उसूल बना लिया है कि मैं ऐसा करूंगा अब सवाल यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा मतलब आप ये तो कहीं जा सकत नहीं सकते कि भैया हम किसी साइकाट्रिस्ट से जाकर बात करें या कोई साइकोलॉजी जानने वाले से बात करें यानी कोई प्रोफेशनल मदद तो मिलेगी नहीं तो जब प्रोफेशनल मदद नहीं मिलेगी और हमको पता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें प्रोफेशनल मदद नहीं ली जा सकती है तो मदद कहाँ से ली जा सकती है मदद ली जा सकती है जिनको हम जानते हैं उनसे जो हमारे दोस्त हैं जैसे मैं इस वक्त आपसे मदद मांग रहा हूँ मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूँ कि आप बताइए क्या करना चाहिए तो अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अपने या अपनों से सलाह मशवरा करते हैं और मांगते हैं सलाह और उसके बाद आप उस उस सलाह मशवरा निर्णय जो भी है उसके बेसिस पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और कोई एक्शन लेते हैं तो साहब ये एक तरीका है उस दुविधा को सॉल्व करने का जो मैं भी कर रहा हूं मगर मैं तो ये समझता हूं कि यहाँ पर अब ये व्यू करना ज्यादा जरूरी है कि वो जो दूसरा पक्ष है उसने ऐसा क्यों कहा यह सवाल जानना ज्यादा जरूरी है मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे अनोन में से यह भी एक अनोन है जो कि हम अक्सर गेसवर्क या एजम्प्शन के बेसिस पर ले लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के समय जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं ना कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो भाई साहब जो मना कर रहे हैं वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो पहली बात वो अपनी स्वतंत्रता में खलल नहीं डालना चाहते दूसरी बात यह कि वो नहीं चाहते कि हमें असुविधा हो कि हम उनको मिलने या देखने के लिए जाएं या उनकी सेवा करने के लिए जाएं और तीसरी बात ये हो सकती है कि जो मुझे पता ही नहीं कि क्या बात है यानी बिल्कुल अनो तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो सोचना मेरा है वो यहाँ मैं तो सोच रहा हूँ मगर मुझे उस व्यक्ति के लिए भी तो सोचना पड़ता है तो अगर वो एजम्पशन मेरा गलत है जैसे मैं जानता हूँ कि एक जगह पर ऐसा भी हुआ है कि वो साहब जो थे जिन्होंने मुझे किसी एक निर्णय पर पहुँचने से रोका उसकी वजह ये थी कि वो हमसे नाराज थे अब वो हमसे नाराज थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम जाएं उनके पास तो जब वो हम नहीं जाए तो मतलब हम नहीं गए जब हम नहीं गए तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब वो आए भी नहीं हम इतने बीमार पड़े थे वो आए भी नहीं अब भैया ये भी यानी कि चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटी मेरे बाबूजी की ये वो हालत हो गई एजम्पन सही भी हो सकता है एग्जम्शन गलत भी हो सकता है यानी कि इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सही सॉल्यूशन पर भी पहुंच सकते हैं और गलत सॉल्यूशन पर भी पहुंच सकते हैं भैया मेरा कहना यह है कि जैसे मैं करता हूं, वही आप भी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा नहीं यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वही आप भी करें मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैं तो ये करता हूँ कि भाई देखिए मैंने एक निर्णय लिया या जिसे कहते हैं निर्णय नहीं लिया तो वो भी तो एक निर्णय है निर्णय नहीं लेना इज़ निर्णय, जैसा कि हमारे भूतपूर्व एक प्रधानमंत्री महोदय कहा करते थे कि, कि किसी बात पे डिसीजन नहीं लेना भी डिसीजन है तो साहब मैं अगर वैसा ही करता हूं तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए स्वीकार करना होगा कि भैया मैंने हाँ मैंने यह डिसीजन लिया कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा अब साहब ये भी एक डिसीजन ही है यानी कि सोल्यूशन पे पहुंचने का एक तरीका है तो मेरा सवाल यहां पर शुरू हुआ था आपसे इस बात से कि भैया जिंदगी की समस्याओं को गणितीय ढंग से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो साहब इसमें मेरा कहना यह है कि इतने सारे जद्दोजहद बहस मुबास के बाद मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं चाहे समस्या जिंदगी की हो और चाहे गणित की हो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ही गणितीय प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा यानी जितने अननोन हैं पहले उनका पता कर लीजिए यानी कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं उनका पता कर लीजिए जब तक वेरिएबल्स पता नहीं होंगे तब तक उनके लिए इक्वेशन नहीं ढूंढी जा सकती और अगर इक्वेशन ढूंढ ली गई और वेरिएबल्स पता लग गए तो निश्चित ही सही सॉल्यूशन पर पहुंचा जा सकता है हाँ एक बात मानेंगे कि जिंदगी की समस्याओं के लिए सही और गलत कुछ नहीं होता जिंदगी की समस्याएं जो हैं मेरे लिहाज से उनके पक्ष होते हैं यानी उनके जिंदगी के समस्याओं को देखने के नज़रिए हो सकते हैं तो साहब हम किसी ना किसी एक नज़रिए पर पहुंच सकते हैं हम उतने बड़े राजनीतिक या डिप्लोमेट या, या कूटनीतिज्ञ नहीं हैं जो कि समस्याओं को हर पक्ष से देख सके हम समस्या को अपने ही पक्ष से देख पाते हैं तो जब हम अपने पक्ष से देखते हैं तो हम उसका समाधान भी यदि हमें वेरिएबल्स पता चल जाएं तो इक्वेशन्स बना के हम निकालें और जहां पर इक्वेशन ना बन पाए वहां पर भैया कुछ एजम्प्शन कर दीजिए, वो एजम्पन हम जो करते हैं वो करते हैं अपने अनुभव के आधार पर आप भी अनुभव के आधार पर ही करते होंगे जैसे कि हमारे उन मित्र ने हमें सुझाव दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा खुशबू फिल्म का जिक्र करके। तो वही बात मैं सोचता हूं कि यदि किसी ने मुझसे कहा होता कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करो तो शायद वो पूरी कहानी बताने के बाद जो उन्होंने मुझे समझाया वो मुझे बहुत आसानी से समझ आ गया केवल अधिकार का इस्तेमाल करने की बात अगर कही जाती तो शायद उतनी आसानी से ना समझ में आती तो साहब मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस दुविधा से निकलने के लिए कुछ सुझाव देंगे तो मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा और अगले हफ्ते फिर आपके पास आऊंगा चाहे तो अपनी कोई समस्या लेकर के और चाहे तो किसी विषय पर चर्चा को लेकर के आऊंगा तो आपने अपना समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आप अभी और समय देंगे मैं उसके लिए अभी से एडवांस में आभार व्यक्त कर दे रहा हूँ इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार पढ़ कर सीधे पढ़ कर सीधे घर को ही आना मीठे मीठे लड्डू भी खाना मेरे भैया ओ मीठे भैया फिर मैं लूँगी भलया हजार एक दो तीन चार भैया बनो होशियार सब का है कहना पढ़ना रहना जाओ